Om Sahana Vavatu Sahalau Bhuvatu Sahaveeryam अनुकंपा से हमने जो है पांच प्रकार की वृत्तिया है प्रमाण वृत्ति विपर्य विकल्प प्रमाण वृत्ति विपर्य वृत्ति विकल्प वृत्ति निद्रा वृत्ति स्मृति वृत्ति इसमें से प्रमाण विपर्य विकल्प इस पर हमने विचार कर लिया था जी अब जो है चौथा जो है क्रम प्राप्त जो चौथा है निद्रा वृत्ति के संबंध में अब हम विचार करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे वह है सूत्र क्या है अभाव प्रत्यय लंबना लंबना वित्तीय क्या है बोलिए अभाव प्रत्याया लंबना वित्तीय निद्रा अभाव प्रत्यया है प्रत्यया अभाव प्रत्यय लंबना वैसे तो संधि ये प्रत्यय अलंबना की हो गई वैसे मगर अलग करेंगे अभाव प्रत्यय प्रत्यय लंबना वृत्ति निद्रा अ, अलग करेंगे तो प्रत्यय आलंबना हाँ जी तो बोलते अभाव अभाव अभाव का मतलब क्या है जी भाई किसका अभाव अभाव का मतलब किसका अभाव तो जागत अवस्था और स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में जो वृत्तियां होती है हम जब जगे हुए हैं और जब सोए हुए रहते हैं तो स्वप्न अवस्था में जो हमें ज्ञान होता है उस जागृत अवस्था के जो ज्ञान और स्वप्न अवस्था के जो ज्ञान उसका अभाव समझ गए जी हाँ जी तो अभाव जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था कि ज्ञान कि जो अभाव है हाँ जी या जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का जो अभाव हाँ जी ज्ञान का भाव है उस जो वृत्तियां जो उसमें उत्पन्न होती हैं उनका अभाव या दोनों एक ही चीज है उसमें कोई अंतर नहीं है वृत्ति तो का मतलब ही तो ज्ञान हुआ कहा व्यापार उसका जो है उसका ज्ञान ज्ञान व्यापार सब एक ही मतलब है ना ये सबका ठीक है वो तो अभाव तो किसका अभाव तो जागृत अवस्था दोनों तरीके तो से कर सकते हैं इसका अभाव तो जागृत अवस्था में जो वृत्तियां होती है और स्वप्नावस्था में जो वृत्तियां होती है जो व्यापार होता है जो ज्ञान होता है ना जी, जी। उन वृत्तियों के अभाव ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं और दूसरा भी अर्थ कर सकते हैं कि जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था के अभाव हां जी। इस अवस्था का अभाव भाई जब जब व्यक्ति सुह रहता तो जागृत अवस्था का अभाव होता है कि नहीं हाँ जी ठीक है जी स्वप्न अवस्था का अभाव होता है कि नहीं होता है ना इसलिए दोनों तरीके कार्य कर सकते हैं कि एक जागृत तो अवस्था की ज्ञान का अभाव जागृत अवस्था के वृत्ति जो जागृत और स्वप्न अवस्था में जो पदार्थ विषयक वृत्ति होती है उस वृत्तियों का अभाव ये अर्थ लेना है अभाव पद में और दूसरा अर्थ मैंने बताया कि सीधे जागृत अवस्था का अभाव जागृत अवस्था का अभाव हुआ तो जागरण अवस्था जागृत जागृत अवस्था में जो पदार्थ है उस पदार्थ विषय वृत्तियों का भी अभाव हो जाएगा नहीं हो जाएगा हाँ ठीक है वो अपने आप हो जाएगा अपने आप ही हो जाएगा ऐसे स्वप्नावस्था के अभाव तो उसके ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा स्वप्नावस्था के जो ज्ञान है वृत्तियां उसका भी अभाव हो जाएगा तो जागृत अवस्था के अभाव होने पर या जागृत अवस्था के अभाव में प्रत्यय प्रत्यय का मतलब होता है ज्ञान हाँ जी प्रत्यय का मतलब क्या होता है जी ज्ञान और नॉलेज हाँ जी ज्ञान नॉलेज दो अर्थ है प्रत्यय का तो ज्ञान भी है और तो प्रत्यय का अर्थ कारण भी है कारण अच्छा। हाँ दोनों अर्थ है प्रत्यय का अर्थ जो है बहुत सारे अर्थ होते हैं प्रत्यय का अर्थ ज्ञान होता है प्रत्यय का अर्थ कारण होता है और प्रत्यय का अर्थ विश्वास भी होता है ये सब अर्थ है प्रत्यय का समझ गए हाँ जी प्रत्यय का अर्थ जो है कारण भी है प्रत्यय का अर्थ ज्ञान भी है प्रत्यय का अर्थ विश्वास भी है तो यहाँ पर जो अर्थ है वह है ज्ञान और कारण दोनों अर्थ दोनों के आधार पर अर्थ हो जाएगा तो वह पहले एक जो है ज्ञान अर्थ को लेकर के कर रहे हैं तो हो जाएगा कि जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के अभाव में या अभाव होने पर यहाँ पर अभावे यहाँ पर अभावे प्रत्यालंबना ऐसा कर सकते हैं समान अभाव में जान का अवलंबन करने वाली वृत्ति जो है तो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का जब अभाव हो गया तो उस अभाव में जो प्रत्यय का अवलंबन करने वाली जो वृत्ति है प्रत्यय अवलंबन माने विषय प्रत्यय माने अवलंबन माने विषय तो ज्ञान विषय है जिसका जिस वृत्ति का विषय जिस वृत्ति का, का आधार अवलंबन माने आधार भी होता है अवलंबन माने सहारा भी होता है तो जिस वृत्ति का आधार जिस वृत्ति का अवलंबन जिस का विषय ज्ञान है तो कौन सा ज्ञान है जी तो उस समय जब जागृत अवस्था और सपनावस्था का अभाव होता है तो जागृत अवस्था और सपनावस्था के अभाव होने पर तीन प्रकार के ज्ञान का अवलंबन करती है उस समय चित्त मैंने चित, तीन प्रकार का ज्ञान विषय बनता है उस चित्त के वृत्ति का की अवस्था में एक बनता है सुख ज्ञान सुख का ज्ञान एक बनता है दुख का ज्ञान दुख ज्ञान सुख ज्ञान दुख ज्ञान और तीसरा बनता है मूढ़ ज्ञान ज्ञान मूढ़ ज्ञान हाँ तो सुख का ज्ञान विषय है जिसका और मैं जैसे व्यक्ति जब उठता है सो करके तो बोलता है कि मैं सुख सोया ऐसा करता यार या मैं नवक सोया मैं करबटे बदलता रहा रात्रि भर इस तरीके से और एक ऐसा होता कि मैं ऐसा सोया बेपरवाह होकर के बेखबर होकर पता ही नहीं चला ऐसा भी होता है ना जी हाँ वैसे भी होता है वैसे अच्छी एक तरह तो अच्छी बात है कि निद्रा बहुत अच्छी आई मगर फिर भाड़ापन नहीं होना चाहिए फिर सुख नहीं है उसमें आ, नहीं, भारापन आया तब तो फिर मैं वही ना उसमें जब बेप, बेपरवाह हो करके सोते हैं जल और उसको जब जगाते हैं धूलते तो हैं मुझे पता ही नहीं चला की दस बज गया पता ही नहीं चला तभी तभी भारी भारी लग रहा है अभी नींद पूरी नींद हुई है जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक काम कर लेता है और वह जब व्यक्ति सोता है या इस तरीके से होता है और सोया और उससे सोया तो जो उठता ही नहीं है और उसके घर वाले बोल रहे हैं कि उठो उठो दस बज गया रात्रि का या दस बज गया दिन का है और तब भी जब उठता हूं मुझे तो पता ही नहीं चला की दस बज गया दिन का और तब भी उसको लगता रहता है कि अभी शरीर भारी है अभी जो है आलस है, नहीं है। तो तो इसलिए वो बेपरवाह बेपरवाह होकर के बेखब्र होकर के मैंने बेखबर होकर के जब व्यक्ति सोता है तो तीन तरीके का होता है जो एक तो होता है एक सुख ज्ञान होता है सुख का ज्ञान होता है एक में दुख का ज्ञान होता है और एक में मूढ़ ज्ञान होता है मूर्ता का ज्ञान होता है तो यह विषय जिसका होगा अर्थात जब व्यक्ति सुसुप्ति अवस्था में रहता है जब व्यक्ति सो रहा होता है तो भले ही इंद्रिय काम करना बंद कर देता है भले ही शरीर परंतु जो है चित्र कभी भी नहीं सोता है मन कभी भी नहीं सोता उस समय भी मन कार्य कर रहा होता है उस समय जो चित्र के अंदर सुख की जो वृत्ति दुख की वृद्धि जो होती है तो वह जो है निद्रा वृत्ति कहलाती है इसलिए करें कि जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था में स्वप्नावस्था के अभाव जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के अभाव होने पर सुख दुख और मूड मूढ़ता सुख दुख सुख दुख और मूढ़ता के ज्ञान जो है वह ज्ञान विषय है जिसका सुख का ज्ञान दुख का ज्ञान और मूढ़ता का ज्ञान जिस वृत्ति का विषय है वह वृत्ति जो है निर का कहलाती है समझे जी हाँ जी हाँ इसमें आप विचार बाद में विचार कीजिएगा अभाव प्रत्यलंबना मैंने अभाव जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के अभाव में ज्ञान को जो अवलंबन करने वाली वृत्ति है जो चित्त की वृत्ति ज्ञान का माने सुख विषयक ज्ञान माने सुख के ज्ञान का दुख विषयक ज्ञान और मूढ़ता विषयक ज्ञान का जो अवलंबन करती है सहारा लेती है उस वृत्ति को कहते हैं निपटा वृत्ति है। तो एक प्रश्न आएगा कि स्वप्न अवस्था में जो इंद्रिया को ज्ञान है वो तो इंद तो काम नहीं कर रही है डायरेक्टली वो तो अब तो एक्सपीरियंस होगा चित्त में ही है वो भी तो दोनों में फर्क तो है बिल्कुल क्योंकि जो स्वप्न अवस्था है उसमें फिर भी व्यापार चल रहा है मन में दृश्य का जो भी हो उसका और इस इस अवस्था में सुषुप्त अवस्था में कुछ ज्ञान नहीं है उसका मगर चित्त तो दोनों समय काम कर रहा है जी एक में दोनों समय काम कर रहा है हाँ जी चित्त जो है जैसे जागृत अवस्था में काम करता है वैसे ही स्वप्न अवस्था में करता है वैसे ही सुसुप्ति अवस्था में करता है परंतु अवस्था में सुसुप्त अवस्था जो है उस समय जो है ए, वह जो है जो जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था में जिस तरीके का ज्ञान जो होता है उस तरीके का उसमें ज्ञान नहीं होता ज्ञान नहीं है वो तो ठीक है वो तो बिल्कुल डिफरेंट का इन है है, उस, है है तो। है बिल्कुल हाँ जी आप जो है ये नंबर ना ये ये पढ़ा रहा हूं तो डिफ्रेंस तो कैंस का है इसलिए कर अभाव में जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के अभाव में उसके अभाव जब जागृत अवस्था का जो ज्ञान हो गया सप्तम उसके अभाव होने पर उसके ज्ञान का भी अभाव होने पर जो ज्ञान का अवलंबन मान सुखान ज्ञान दुख ज्ञान और मूढ़ता विषय ज्ञान का अवलंबन करने वाली जो सहारा लेने वाली जो चित्र की वृत्ति है उसको बताने प्राप्त हाँ जी उस समय जो होता है वह सुख विषय दुख विषयक बने इसके अभाव होने पर जागृत अवस्था का ज्ञान और स्वप्न अवस्था का ज्ञान इन दोनों के अभाव होने पर ही होगा वैसे नहीं इसलिए कह रहे हैं कि जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था के ज्ञान के अभाव होने पर या जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था के अभाव होने पर ज्ञान को जो अवलंबन करती थी थी थी है सुख विषय ज्ञान दुख विषय ज्ञान को जो अवलंबन करती है जो वृत्ति चित्त की वृत्ति वह वृत्ति यहां निर्जा है जी जी और दूसरे तरीके का इसका जो अर्थ होगा वह होगा कि वही जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था के जो ज्ञान के अभाव का कारण कारण हो जाएगा हाँ जी हो जाएगा जी हो जाएगा तो जागृत अवस्था का जो वृत्ति यहाँ ज्ञान है स्वप्नावस्था के अवस्था का जो ज्ञान है व्यापार है उसके अभाव का कारण क्या है उसके अभाव का कारण है तमो जब तमो आता है तब जो है जागृत अवस्था और अवस्था के ज्ञान का अभाव हो जाता है समझे जी। जब तमो चित्त में आ जाता है तब जागृत अवस्था और अवस्था के ज्ञान का अभाव हो जाता है तो जागृत अवस्था और सपना अवस्था के ज्ञान का अभाव का कारण तमो गुण विषय है जिसका जिस वृत्ति का चित्त के वृत्ति का विषय तमो गुण है वह वृत्ति है निद्रा वृत्ति जागृत अवस्था के ज्ञान जागृत अवस्था की वृत्तियां और स्वप्न अवस्था की जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियां उन वृत्तियां के उन वृत्तियों का के अभाव का कारण विषय है जिसका उनके अभाव कारण तमो गुण वह तमो गुण विषय है जिस वृत्ति का वह वृत्ति है निद्रा वृत्ति इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सोए हुए रहते हैं ना जी सुसुप्ती अवस्था की बात कर रहा है निद्रा तो सुसुप्ति अवस्था की बात कर रहा है जिसमें ना स्वप्न अवस्था नहीं हो तो जब व्यक्ति सुसुप्ति अवस्था में रहता है उस समय जागृत अवस्था के ज्ञान और स्वप्न अवस्था के ज्ञान का अभाव रहता है रहता है नी हाँ स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था के ज्ञान का अभाव का कारण कौन है तमोगुण गुण है तमो जब आ गया मन के अंदर अधिक तब जो है वह विषय मन तमोगुण विषय बन जाता है वह तमो कारण है वह कारण है विषय है द्ति का जिस उसको कहते हैं इसका मतलब ये हुआ उस अवस्था में भी वह माने जो है वृत्ति चित्त के अंदर जो वह काम हो रहा था चित्त चित्त चित उस समय भी आत्मा और चित्त दोनों जगह हुआ ही रहता है और उस समय वह चित्त के माध्यम से आत्मा अनुभव कर रहा होता है सुख का अनुभव कर रहा होता है इसीलिए जब वो जगता है तो कहता है कि मैं सुख पूर्वक सोया दुख पूर्वक सोया यदि वह नहीं अनुभव कर क्योंकि देखिए स्मृति होती ही है उसकी जिसका पहले हमने अनुभव किया हुआ हो कि नहीं जी? जिसको पहले हमने जाना हो उसी की तो स्मृति होगी स्मृति किसकी होगी हम याद किसको करेंगे स्मरण किसका होगा अनुभूति किसकी होगी जिसका हमने पहले अनुभव किया है जिसका हमने पहले अनुभव नहीं किया है उसकी स्मृति हो ही नहीं सकती होती है तो स्मृति तो बनेगी पहले अनुभव किए बिना बनेगी नहीं होता तो पहले बनेगी नहीं और जब हम जग रहे हैं उस समय हमें याद आ रहा है की आज मैं सुख पूर्वक सोया उसमें स्मृति बनी है न जी हाँ जी तो इसका मतलब है कि पहले यदि अनुभव नहीं हुआ हो तो उसका स्मरण कैसे होगा इसका मतलब पहले अनुभव है ना जी पहले उसने जाना है ना जी इसका मतलब है कि आत्मा सुसुप्ति अवस्था में वह सुख की सुखपूर्वक जो वृत्तियां चित्त की वृत्तियां हैं उसको अनुभव किया है दुख ब... जो वृत्ति है चित्त की जो वृत्ति है दुख पूर्वक उसको उसने अनुभव किया है मूर्ता पूर्वक जो उसका उसको, उसको अनुभव किया हुआ है अब जो जग रहा है तो उस समय कह रहा है सुख पूर्वक सोया दुख पूर्वक सोया या मूर्ता के बेखबर होकर के सोया समझ जा रहा समझ में आ गया हां जी बिल्कुल यो तो जो है उस समय सुसुक्ति अवस्था में जो आत्मा अनुभव कर रहा होता है चित्त के माध्यम से वो तो चित्त की जो वृत्तिया है वह नीजे हाँ, हाँ जी आत्मा का अनुभव जो आ, उस अवस्था में है जब उस सुषुप्त अवस्था में वो वृत्तियाँ जो है हाँ। वो आत्मा उस समय जो प्रत्यक्ष कर रहा है व्यक्ति प्रत्यक्ष करके ही तो अनुभव करता है जी हाँ जी आप जो है आप यदि मान लीजिए आंबला का कैसा स्वाद है जब उसको जीवा से आप प्रत्यक्ष करेंगे तभी तो उसका अनुभव होगा कि ऐसा स्वाद है ठीक है जी आप जब तक प्रत्यक्ष नहीं करोगे तब तक उसका ज्ञान नहीं होगा उसकी अनुभूति नहीं होगी इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा को उस समय सुसुष्ति अवस्था में ज्ञान हो रहा है में उस सुख का दुख का प्रत्यक्ष हो रहा है तभी उसको उसने उन, उन प्रत्यक्ष करके अनुभव कर रहा फिर जब जगा तो उसका स्मरण हुआ याद आया कि मैंने सुखपूर्वक सोया है दुख पूर्वक सोया है क्या बेस खबर हो के सोया है समझ में आ हाँ आ, तो अभाव प्रत्ययना वृत्ति निद्रा की जागृत अवस्था के ज्ञान अवस्था के ज्ञान के अभाव का कारण तमो गुण है जिस तमोग विषय है जिस चित्त की वृत्ति का वह चित्त की वृत्ति निद्रावृत्ति है वो सुसुक्ति अवस्था में वो वृत्ति है तो वो निद्रा वृत्ति है या जागृत अवस्था या स्वप्न अवस्था के ज्ञान के अभाव में होने पर ज्ञान का जो अवलंबन करने वाली वृत्ति है ज्ञान को विषय बनाने वाले सुख सुख के ज्ञान दुख के ज्ञान और मूगता के ज्ञान को जो विषय बनाने वाली वृत्ति है वह वृत्ति है विद्यावृत्ति समझ गए हाँ जी अब यहाँ पर वृत्ति शब्द पढ़ा है क्वेश्चन आप कर सकते हैं प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई पीछे से जब वृत्ति किसी में आपको बताइए पंचत उसके बाद जो है प्रमाण विपर्य विकल्प उसके बाद जो है प्रमाण की व्याख्या किया विकल्प की व्याख्या किया शब्द ज्ञान पात्र वस्तु तो सुन्य विकल्प मिथ्या जानम तो प्रतिष्ठम यो ही मिथ्या जानम प्रतिष्ठम कहीं पर भी वृत्ति शब्द आया हुआ है अगर वह वृत्त पंचतः प्रत्यक्ष बोलते है प्रमाण विपर्य विकल्प स्मृत उसमें वृत्ति के अनु स्मृत वृतया फिर सबकी तो अनुवृत्ति इसमें आकर के व्याख्या हुई है वो ला करके उसको अनुवाद करेगी वृत्ति परंतु यहाँ पर वृत्ति शब्द जब आ ही रही थी तो पर प्रश्न बाकी में लिखा नहीं था इसमें लिखा हुआ अलग से बाकी नहीं नहीं था। आ, इसमें अलग क्यों से क्यों लिखा ये है? क्योंकि ये वृत्ति अपनी है इसको आ, ये ना समझे की ये निद्रा फिर वृत्ति नहीं है जी इस कारण आ, ये भी है, भी है ये, ये। यहाँ पर वृत्ति जो है इसलिए पढ़ा है कि ऐसा ना समझे कि भाई उसमें अभाव होता है प्रत्यक्ष जागृत अवस्था सपना अवस्था के ज्ञान का जो अभाव होता है तो उसमें जो है अभाव हुआ तो फिर वृत्ति कैसे हुआ ऐसा ना समझने लग जाए इसलिए यहाँ पर वृत्ति चल पड़ा है कि भाई निद्रा भी एक वृत्ति है निद्रा एक व्यक्ति है जब व्यक्ति देखो जब इंद्रियां काम नहीं कर रहा होता है और कब जागृत अवस्था में इंद्रियां और मन दोनों काम कर रहा है परंतु तो स्वप्न तो अवस्था में केवल मन काम करता है इंद्रियां काम नहीं करता ठीक और सुशुष्टा अवस्था में इंद्रियां काम नहीं कर रहा है परंतु मन काम उसमें भी मन काम करता है परंतु जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था के ज्ञान का उसमें अभाव होता है जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के ज्ञान का उसमें निद्रा वृत्ति में क्या है अभाव होता है तो यहां पर सब अभाव मैंने उस निद्रा मैंने उस समय इस ये इसका तो जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था के वृत्तियों का तो अभाव होता है परंतु सुसुप्ती अवस्था में जो चित्त की वृत्तियां हैं उसका अभाव होता। dep... नहीं होता उस समय चित्त की वृत्तियां जो सुख दुख और मूढ़ता सुख का ज्ञान दुख का ज्ञान और मूढ़ता का ज्ञान इसका अभाव नहीं होता उस समय चित्त की वृत्तियां काम कर रहा होता है परंतु एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें समय की चित्त की वृत्तियां होती नहीं है चित्त की वृत्तियां नहीं होती है आ, वो तो समाधि में नहीं होती है, है। परंतु तो संप्र, हो पर यदि आपको बेहोश कर दिया जाए तभी भी नहीं होती है डॉक्टर जब किसी चीज का ऑपरेशन करता है या कुछ एक करता है जब उसको बेहोश कर दिया तो बेहोश कर दिया उसके बाद वो जो है जब जगता है होश में जब आता है तो उसको थोड़े पता रहता है की भाई जो है वो कब उसको बेहोश किया कब ये हुआ और फिर ये कुछ बीच के ज्ञान का उसने जिस समय बेहोश किया जब वह होश में आया उसके बीच में कुछ भी उसको पता नहीं की क्या हुआ हाँ जी ज्ञान नहीं है उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है परंतु जब व्यक्ति सोता है और सो करके उठता है तो उसको ज्ञान रहता है की मैं सुख पूर्वक सोया मैं दुखपूर्वक सोया बेहोशी के बाद भी थोड़ा सा ज्ञान रहता है वो ये है की मैं जिस तरह मूड अवस्था रहती है उसमें जी जितना मुझे मुझे नहीं, नहीं। जिस तो, मैं तो इतना ही पता चला की उसके बीच में उसको मूडता का भी जब जगता है तो उसको ज्ञान रहता कि मैं, मैं है की मैंने क्या बोलता है की बेखबर होकर के सुया ऐसा ज्ञान रहता है उसको उसको ये ज्ञान रखता है की मैं मूड अवस्था में हूँ अब तो यही ज्ञान होगा कि मैं मूड अवस्था में उसी रूप में थोड़ा सा ज्ञान रहेगा जिस तरह जो, जो सबसे इसमें निकृष्ट में सोया मुझे कोई खबर नहीं नहीं कुछ नहीं। जगता है तो उसको पता रहता है क्या जगता है जब वह होश में जब आता है तो क्या उस व्यक्ति को पता रहता है की मैं जो है अभी आ, क्या बोलते है की मैं बेखबर होकर के मैं बेखबर होकर के सुबह तो तो नहीं कह सकते उसको पता है सकता बेहोशी करी है किसी ने उसको पता ये मत ये मतलब मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ आ, ये, तो हाँ ये वो कह सकते बेखबर है वो बिल्कुल जी मतलब मुझे पता ही नहीं कि कब मैं मैंने बेहोश हुआ हाँ जब तो उसके बीच में आत्मा के साथ चित्त का कटअप हो जाता है हाँ जी अच्छा अच्छा आत्मा का भी चित्र बने वहा जैसे इंद्रिया काम करना बंद कर देती है वैसे चित्र भी काम करना बंद कर देता है ठीक है अच्छा। देख लीजिए इस तो पर विचार कर लीजिए ये तो हमें एक विचार बता रहा है आपको कि जब व्यक्ति जब बेहोश में होता है तो जब सोया हुआ रहता है तो इंद्रिया काम करना बंद कर देती है परतु तो चित्त जो है काम करना बंद नहीं करता इसीलिए जब वह जगता है तो कहता है कि भाई उसको स्मृति होती है परंतु जब व्यक्ति होश में होता है और तब वो होश में आता है उसको पता नहीं रहता है कि भाई मैं सुख से मुझे सुख था, कि दुख था, कि क्या था इस तरीके का नहीं उसको पता रहता है ये रहता है जितना मैंने एक एक ही बार हल्की सी दो बार जो हल्की सी हुई है मुझे अपनी बार हुँ. एक ऑपरेशन के लिए छोटे के लिए तो मूड अवस्था लगती थी अपने मुझे तो जी मगर जब ज़ग हाँ जी तब आपको ये लगा कि जो है जो है, मूद, है मतलब जो जो है कि बेखबर जो जो मैं जो नींद लिया था हाँ जी वो तो नींद का नींद की तो अवस्था नहीं होती है ना वो नींद की तो अवस्था नहीं है मगर एक्सपीरियंस वही है जी जो भारी है? मूडता की नींद के बाद जो आती है ना वैसा ही एक्सपीरियंस होता है जी अच्छा मुझे तो कभी तो ऐसा हुआ नहीं है इसलिए तो मैं तो इसको नहीं बता सकता नहीं जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसका यही है जितना मैंने लोगों से सुना है वो यही कहते हैं यू नो ऐसी मूर्ता थी की इनो भारी पना भी इस व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ भारी है और खोया खोया भी लगता मन में सब कुछ मन में वो जब जागता है तो उस समय ऐसा है तो उदाहरण तो तो दिया फिर क्योंकि मुझे तो उस का अनुभव नहीं है जब यदि कोई बेहोश है मुझे अभी तक ऐसा कोई किया नहीं है कि फिर बेहोश में आया हुआ है मुझे जैसे किसी को एक्सीडेंट कि हो गया तो एक्सीडेंट हुआ तो जिस समय एक्सीडेंट हुआ तो बस उतने ही सुनती है और फिर जो है एक्सीडेंट होने के पश्चात फिर जो वहाँ बेहोश बेहोश की हालत में चला गया उसको कौन ले गया कहां पर ले गया किस हॉस्पिटल में हो गया। नहीं। कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता है। मगर पता जागता है जब बेहोशी से बाहर आता है तो उस समय फिर मूडता की अवस्था होती है उसकी व्यक्ति की उस, उस समय उसको पता रहता है कि मुझे मैंने समय जो है कि मैं मूड मैंने ये है कि मैं ये अनुभव किया की जब जगा तो की मैं मूड अवस्था में था बेखबर होकर के था ऐसा यही अवस्था उसको लगेगी कि मैं को कुछ होश नहीं है अपनी पुरानी क्या ज्ञान रहता है किसी भी चीज का निद्रा में तो ज्ञान रहता है की मैं सुख का सुख पूर्वक सोया मैं दुख पूर्वक सोया मेरा शरीर भारी भारी लग रहा है मेरे शरीर में प्रसन्नता है मैंने मेरा शरीर ठीक लग रहा हल्का लग रहा है जब जगता है जो उनमें तीनों अवस्था अपने कही ना कि एक में सुख है एक में दुख है तीसरी है मूर्ता की तो मूर्ता अवस्था लगती है व्यक्ति को अपने ऊपर कि मैं मूड अवस्था में रहा हूं इतनी मुझे कुछ होश नहीं कुछ नहीं मगर अब मैं भारी अपने को इस्तेमाल कर रहा हूं मैं कहा था क्या हो गया मैं खोया हुआ जिसका कहते हैं ना इसको वो जिसकी व्याख्या में आगे आएगा मैं खोया हुआ हूँ उस अवस्था में व्यक्ति अपने आप ढूंढता है जिस समय में कहा था क्या हो गया तो वो जो है कि उसका मुझे अनुभव नहीं है फिर तो बस यहाँ पर वैसे निद्रा समझ गए ना कि निद्रा किसको कहते हैं बिल्कुल समझ गया, समझ गया गया बिल्कुल जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था के ज्ञान का कारण जो तमोगुण है वह तमुगुण मान अवलंबन है जिसका तमोगुण आश्रय है जिसका, है जिसका। नहीं समझ तक नहीं होगा और जो तीन प्रकार सुख दुख और जो मूधता की जो बात आती है इसे पता चलता है कि तमोगुण तो है पर परंतु तो तमोगुण वह जब सतगुण से युक्त होगा सतगुण का थोड़ा सा उधार होगा कुछ कम दबा होगा तभी वह सुख की अनुभूति करेगा और तो जब रजोगुण रजोगुण से युक्त हुआ हो तो तब होगा जब रजोगुण की थोड़ा कम दबा हुआ हो होगा तो वह फिर जो है दुख की अनुभूति करेगा जब जगेगा तो दुख पूर्वक में सोए आठ बजे जिंदगी अच्छी से नहीं आई और जब वह उसके अंदर तमोगुण की सबसे अधिक प्रबलता होती है रजोगुण और सत्य सब दब जाता है तब जो है वह बेखबर होकर के होता है शुद्ध बुद्ध होकर के सोता है तो वो तो इससे ये पता चलता है कि वह जो भाई तमोगुण तो है परंतु तमोगुण में जो है सत्य की मात्रा जब अधिक होगी सब तो तमोगुण जब ज्यादा अधिक नहीं दबाएगा सत्य को वह थोड़ा अपने उभार में होगा अगर जो तमोगुण सत्व गुण से युक्त होगा तब वह सुखपूर्वक सुख की अनुभूति करेगा हाँ जी और जो दुखपूर्वक जब रजोगुण होगा तो दुख की अनुभूति करेगा और तमोगुण होगा तो फिर जो है केवल तमोग सत्य गुण और रजोगुण पूरा दब गया हुआ है थोड़ा भी उभार नहीं है पूरा पूरा दबा हुआ है तो फिर जो है वह मूर्ता अवस्था में उसमें मूर्ता का अनुभव करेगा हाँ जी समझ गया जी आगे पढ़िए अच्छा आगे आगे। साचा प्रत्यव प्रत्यवर्शा प्रत्यय विशेषा साचा सात्यमर्षाषा विशेषा मैने सा प्रबोधे प्रत्ययम सात प्रत्यय विशेषा विशेष सा निद्रा श्रीलिंग का बोल रहे कि वह जो निद्रा है प्रत्यय विशेष वह ज्ञान विशेष है ये प्रत्यय माने ज्ञान प्रत्यय माने क्या है जी ज्ञान ज्ञान तो वह जो निद्रा है वह प्रत्यय विशेष है ज्ञान विशेष है चारी चारी तो वह ज्ञान विषय है यह कैसे पता चला कि भाई वह वृक्ष है वह कैसे तो, तो तो तो पता चला तो बोलते सम प्रबोधित बोलते हैं व्यक्ति जब जागता है तो जागने पर संप्रबोध मन अच्छी प्रति प्रकृति तरीके से संबंध अच्छी प्रकार से प्रकृष्ट रूप बोले बोध प्रबोध बने जागने पर अच्छी तरीके से व्यक्ति जब जागता है तो जागने पर प्रत्यक अमर जागने के बाद जागने पर क्या होता है स्मृति होती है स्मरण होता है याद आता है समझे जी प्रत्यक अमर सत स्मृति को बने ज्ञान का स्मरण होता है उस समय क्या ज्ञान का स्मरण होता है कि मैं सुखपूर्वक सोया मैं दुखपूर्वक सोया इत्यादि ज्ञान का उसको स्मरण होता है तो स्मरण तो उसी का होगा जिसका पहले उसने प्रत्यक्ष किया हो जिसका प्रत्यक्ष के द्वारा वह अनुभव किया हो जब तक प्रत्यक्ष करके अनुभव नहीं करेगा तब तक उसका स्मरण नहीं होगा व्यक्ति को स्मरण ही होता है उस चीज का जिसका पीछे अनुभव किया हुआ हो समझे हाँ जी हाँ तो इसलिए चीज़ जिसका पीछे अनुभव हुआ हुआ है हाँ तो संप्रबोधित प्रत्यय मैंने संप्रबोध होने पर मैंने जागने पर स्मरण होने से किसका स्मरण हो रहा है ज्ञान का ज्ञान का स्मरण हो रहा है प्रत्ययमर्श का हैं स्मरण इस स्मृति को मान ज्ञान की स्मृति होने के कारण व्या एक प्रत्यय विशेष है एक वृत्ति विशेष है एक ज्ञान विशेष है तो तो कथम आगे पढ़िए आगे क्या है कथम सुखम सुखम महें, सुख महम स्वाप सुखम अहम अस्वाप अगर करेंगे तो सुखम अहम अश्वासम सुखमह श्वासम ये करें कैसे कैसे ये प्रत्यय विशेष है भाई ये जो है निद्री निद्रा जो है यह वृत्ति विशेष कहते हैं ये ज्ञान विशेष कैसे है तो वो बताया कि जगने पर जो है स्मृति होने से क्या स्मृति होती है कैसी स्मृति होती है भाई कखम मैने कैसे वह कैसी स्मृति होती है व्यक्ति को कैसा ज्ञान होता कैसा स्मरण होता कैसे याद होता है सुखम अहम और मैं सुख पूर्वक सोया अहम सुखम और मैं सुख पूर्वक सोया ऐसी स्मृति होती है ऐसा स्मरण एस होता है व्यक्ति को होता कि नहीं होता हाँ जी नहीं होता तो होता है हाँ तो सोने में बहुत ही आनंद आया ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं जरूर कहते हैं जगने के बाद जो है इस स्मृति होती है की वह सुखपूर्वक सोया तो ये जो सुखपूर्वक सोया ये जो स्मृति हुई इसका मतलब ये हुआ कि स्मृति होती ही है तब जब जिसका पीछे ज्ञान हुआ हुआ हो जिसका पीछे प्रत्यक्ष करके अनुभव हुआ हुआ हो तो, तो पहले जिसका ज्ञान हुआ है उसके बाद उसका जो है आप से नींबू है सामने एक बच्चा है जो कभी नहीं खाया नींबू तो क्या उसके मुख में पानी आ जाएगा क्या उसको स्मरण हो जाएगा कि यट्टा होता है नहीं नहीं होगा उसका तो जो व्यक्ति उस नींबू को खाया होगा जीवा से प्रत्यक्ष किया हुआ होगा तभी उसको स्मरण होगा कि नींबू देख करके जो नींबू आपने देखा या ये इस तरीके से तो आपको स्मरण होगा कि नींबू खट्टा होता है नींबू का ये स्वाद है अमला का ऐसा स्वाद है जो व्यक्ति क्या कहते हैं कि काजू का बर्फी नहीं खाया हुआ हो तो काजू के बर्फी का कैसा स्वाद उसको याद आ जाएगा स्मरण हो जाएगा ना। इसका मतलब यह है कि पहले जो व्यक्ति काजू का बर्फी खाया होगा उस खा उससे जो उसको ज्ञान हुआ उस ज्ञान से जो उसको अनुभूति हुई अनुभव हुआ उसके बाद ही फिर उसको जो है स्मरण होगा उसका कान कहता है स्मृति होती ही तब है जबकि तो करे कथन तो बोलते सुखम अहम अस्वास्थम में सुखपूर्वक सुख जो स्मरण हो रहा है इसका मतलब है कि सुसुक्ति अवस्था में हमें उसका ज्ञान हो गया हुआ है प्रत्यक्ष हो गया हुआ है इसी से पता चलता है कि निद्रा एक प्रत्यय विशेष है ज्ञान विशेष है एक वृत्ति विशेष है जी? जी। ते तो मैं सुखपूर्वक सोया ये ऐसे कैसे पता चला तो बोलते हैं कि मैं सुखपूर्वक सोया ऐसा क्यों करता है बच्चे ऐसा क्यों कहता है तो आगे करे क्या करे प्रसन्नम, प्रसन्नम में मन प्रज्ञारधी करोती करोती बोलते प्रसन्न में मना प्रज्ञा में विशारदी करोगी बोलते कि मेरा मन प्रसन्न है खुश है अरे मेरे मन में प्रसन्नता है मेरा मन प्रसन्न है बोल तो रहे क्यों मेरा मन प्रसन्न है क्योंकि मैं सुखपूर्वक सोया हूं सुखपूर्वक सोया हूं तो बोलते क्योंकि मेरा मन प्रसन्न है इसमें हेतु दे रहा है भाई मेरा मन प्रसन्न है क्यों प्रसन्न है क्योंकि बोलते मैं, मैं सुखपूर्वक सोया हूं मैं सुखपूर्वक सोया हूं क्यों क्योंकि मेरा मन प्रसन्न है मेरा मन क्या है जी प्रसन्न मन है बोलते प्रज्ञा में विशार भी खड़ो बोल रहे हैं कि मेरा मन इतना प्रसन्न है मैं सुखपूर्वक सोया और जो उठाऊ तो मेरी जो बुद्धि है वो सूक्ष्म हो गई है ये मेरी बुद्धि को ये जो निद्रा है ये जो नींद जो है वो मेरी बुद्धि को जो निद्रा जो है वो मेरी बुद्धि को क्या कर रहा है विशारदी करो विशाल कर रही है ये निद्रा ये सूक्ष्म कर रही है तो ये ये जो है मेरे मन को मैंने मेरे प्रज्ञा में विशारदी करोती विशारदी करो मतलब क्या होती विशारद मन विशाल और सूक्ष्म आपने दोनों का एक ये तो ऑपोजिट होगा एक दूसरे के एक तरफ तो सूक्ष्म एक तरफ विशाल तो वो ज्ञानवान जी हाँ विशाल हो गया मतलब तो एक ही पकड़ने में असमर्थ हो रहा हूँ हाँ उस, उसी रूप में मैंने कहा विशाल कर सूक्ष्म बात को पकड़ सकता हूँ हाँ तो वही है नी विशारदी करोची मैंने सूक्ष्म मेरी बुद्धि को ये क्या है जो निद्रा जो है जो हमने नींद लिया ये मेरे बुद्धि को कर रही है हो जो ठीक तरीके से सुबह हुआ नहीं हुआ उसको जगा दीजिए और उसके सामने आप उपदेश दीजिए उसको सामने कुछ पढ़ाई लिखाई उसको कुछ नहीं पलना पड़ता पड़ता है नहीं नहीं पढ़ता जी और जब उसको हाँ निन्द जब अच्छी आयु हुई हो फिर जगता उसका मन जब प्रसन्न होता है उसको जो कुछ भी आप कहेंगे तो उसके बुद्धि जो है सुख बातों को ग्रहण करेगी कि नहीं करेगी ग्रहण करेगी हाँ जी। तो यही तो बातें कर रहे है कि सुखम में अस्पूर्वक सोया हूँ क्यों सोया हूँ क्योंकि मा प्रसन्न माना मेरा प्रसन्न मन, मन मेरा मन जो है प्रसन्न है खुश है और प्रज्यान प्रज्यान मैं प्रज्ञा विशाल प्रज्ञा में विशाल नहीं करते मेरी जो प्रज्ञा है जो मेरी जो बुद्धि है इस बुद्धि को वह कर करती रह, है कर रही है माने वह सूक्ष्म कर रही है कि मैं सूक्ष्म से सूक्ष्मी जब व्यक्ति का सूक्ष्म हो जाता है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी ग्रहण करने में समर्थ होता है ना जी हाँ जी ठीक है और जब व्यक्ति निद्रा समय हो तो उसकी बुद्धि नहीं होता बुद्धि बुद्धि बुद्धि बुद्धि तो मोटी मोटी होती है जो इसके है इसके में। जो है हैं इसकी कहते उसकी क्योंकि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी ग्रहण करते में उसकी बुद्धि समर्थ है समर्थ है आप कर, विशाल कर रही है और सूक्ष्म कर रही है दोनों का मतलब एक ही है समझ में आ गया आ गया जी। जब ही विशाल कर दिया का मतलब इसकी कि इसकी बुद्धि इतना विशाल हो गई कि कठिन से कठिन बातों को भी ग्रहण करना कर, मतलब इसकी बुद्धि कर रही है बोलने का अलग तरीका है भाव दोनों का एक ही निकलता है ठीक है आप और तीसरा स्थापित विशारदी करोटी करता है की निर्मल कर, कर रही है विशार्दी क्रवृति का मतलब निर्मल करना भी होता है हाँ जी। तो ये मेरी बुद्धि को निर्मल कर रही है पवित्र कर रही है स्वच्छ कर रही है जब बुद्धि स्वच्छ होगी निर्मल होगी, तभी तो किसी भी चीज़ को ग्रहण करेगा ना जी ठीक तरीके जिस व्यक्ति की बुद्धि निर्मल हैगी नहीं वह कैसे सूक्ष्म वस्तुओं को ग्रहण करेगा नहीं कर, कर सकता ना जी हाँ जी नहीं नहीं कर सकता विशाल भी होगी आप सूक्ष्म भी भी हो हो गया गया और निर्मल तीनों स्वच्छ पवित्र तीनों तीनों तीनों के और मतलब जैसे बोलते हैं जिस की पवित्र है जब व्यक्ति की बुद्धि पवित्र होती है उसको यदि आध्यात्मिक ज्ञान दो तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है हाँ जी। और जिस व्यक्ति की बुद्धि पवित्र नहीं होती है मतलब छल और कपट से उठोती कितना उठ होती पढ़ाओ कुछ भी हो उसको कितना भी ध्यान दो कर, कर, नहीं। नहीं कर निर्मल जब व्यक्ति नींद अच्छी तरीके से लेता है फिर उठता है तो उसकी बुद्धि एकदम निर्मल हो जाता है स्वच्छ हो जाता है जब वह स्वच्छ हो गया एकदम तो इसके पश्चात किसी भी चीज को पढ़ता है तो एब्जॉर्व करता ग्रहण करता है समझे हाँ जी तो ये इसका मतलब हुआ तो प्रसन्न में मना प्रज्ञा में विशार नहीं करो बोल रहे हैं कि ये जो इस तरीके का जो ज्ञान हो रहा है कि मैं सुख सुखपूर्वक सोया क्योंकि तो मेरे मन जो है मैं प्रसन्नता है मेरा मन प्रसन्न है मेरा मन खुश है मेरी बुद्धि को विशारद कर रही है तो ये जो है ये जो ज्ञान हो रहा है इससे पता चलता है ये जो स्मृति हो रही है स्मृति हो रही है ना ये ये जो स्मरण हो रहा है इससे पता चलता कि सुख पूर्वक जो स्मरण हो रहा है यही पता इसी से पता चलता है कि इससे पहले उसने अनुभव किया है आत्मा ने आत्मा ने इससे पहले अनुभव किया हुआ है जब जगता है तो उसका उसको स्मरण होता है इसीलिए निद्रा एक वृत्ति है उसने निद्रा का अनुभव किया हुआ है आत्मा ने समझे इसके बाद मारण समझ गया सुखम और अस्थम इसमें हेतु हो गया कि क्योंकि मेरा मन प्रसन्न है और मेरी बुद्धि जो है स्वच्छ माने मेरी बुद्धि को स्वच्छ कर रही है मेरी प्रज्ञा को जो है सूक्ष्म कर रही है विशाल कर रही है हाँ तो ये ये जो है ना स्मरण हो रहा था उसको कि वो मैं नींद में जो सोया था तो वो नींद जो है मेरी प्रज्ञा को निर्मल कर रही है ठीक से नहीं सोया था तो ऐसे ऐसे मेरी प्रज्ञा नहीं होती ये सूक्ष्म नहीं होती विशाल नहीं होती समझे समझ गया जी तो वो तो, आगे चलिए आ दुखम, स्वाप स्वापसम सत्यानम में मनो भ्रम तव्यव है यदि समझी के साथ बोले दुख महम महा स्वापसम क्या बोलेंगे दुखा दुख दुखा बोले दुखा दुखा महा महा म अलग अहम मैं दुख पूर्वक सोया रात भर नींद नहीं आई करबटे बदलते हुए सोया है जी अहम सोयाश्सम मैं दुख पूर्वक सोया सोयानम मे मनो मेरा मन स्त्यान है मेरा मन अकर्मण्य है काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है मेरे मन में स्त्यान कहते हैं अकर्मण्यता को कर्महीनता को समझे जी हाँ जी तो, तो कर्म ने काम करने की इच्छा नहीं है हाँ काम करने की इच्छा नहीं अकर्मण्य है अकर्मण्य समझते है ना जी नहीं समझ गया समझ गया हाँ जी तो, तो हैं में मतलब मेरा मन जो है अकर्मण्य है इस समय और अनवस्थितम भ्रमति और अनवस्थित मन स्थिर नहीं है स्थित नहीं है चंचल है मैं मना अनवस्थितम मेरा मन जो अनवस्थित है स्थिर नहीं है और चंचल होकर के भ्रमति भ्रमण कर रही है मेरा मन भ्रमण कर रहा है घूम रहा इधर उधर भाग रहा है समझे जी तो ऐसा होता है ना कि जब वह व्यक्ति जगता है और यदि थी उसको ठीक से नहीं आ रहा हो वो सुबह करबटे बदल रहा हो तो उसको कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होगी उसके अंदर मन के भावना ही नहीं बनेगी कि मैं काम करूँ हालांकि आ जाता ना व्यक्ति के अंदर कर्म ही और वो जो है वह चंचल भी हो जाता है इधर उधर उसका मन खूब भागने लग जाता है और अन्यवस्थित जो है वो करके मैंने स्थिर रहित होकर के होकर के मने और अनवस्थित मैंने अस्थिर मैंने स्थिर से रहित होकर जो है, करता है मने उसका मन जो है इधर उधर घूम रहा हाँ। तो ये मन का जो भ्रमण है उसको भ्रांति भी कहते हैं क्योंकि वो उसमें ठीक समझ नहीं है उस करके और ये भ्रमण का यही होगा की चंचलता के रूप में है अभी जो चंचलता के घूम रहा इधर उधर भाग रहा है हाँ जी क्या समय तो तो नहीं है वो तो है। मन स्थिर नहीं है चंचल है और इधर उधर घूम रहा है तो मगर भ्रांति तो अर्थरी आएगा इसका शब्द में जी तो भ्रांति क्या हुआ कैसे भ्रांति मतलब क्योंकि इसमें इस साथ में लिखा हुआ है यही इस कारण मैं पूछ रहा था कि आ, आ, मेरा मन इसमें जो आचार्य राजवीर जी वाली में है कि मैं सोया, मेरा मन अकर्मण अलसाया हुआ है और चंचल होने से भ्रांत हो रहा है इसलिए मैंने पूछा कि इसमें अलसाया हुआ और चंचल होने से हुआ। और चंचल होने से भ्रांत हो रहा है ये लिखा उसके बाद नहीं नहीं ये सीखनी भ्रांत भ्रमण होने के कारण भ्रमण कर रहा है जिस व्यक्ति का मन चंचल होता है भ्रमण करता है ना जी हाँ जाता है, भागता है एक जगह से दूसरी जगह जगहता तो नहीं।, हाँ नहीं होती है, हाँ जी। है। हाँ, दुख पूर्वक तो मैं दुख पूर्वक सोया क्यूँ सोया क्योंकि तो मेरा मन, मन दुख पूर्वक सोया मेरा मन जो है त्यान है अकर्मण्य है काम करने की इच्छा नहीं है और अनवस्थित मेरा जो मन जो है अनवस्थित है थीर नहीं है, चंचल है और चंचल होकर के भ्रमति घूम रहा है इधर उधर एक तो है कि चंचल होकर ये घूमना बस घूम तो रात उसके अंदर उतनी चंचलता नहीं है ना जी हाँ जी तो ये जो इस प्रकार जो स्मरण होता है कि दुख पूर्वक सोया ऐसा जो स्मरण है तो ऐसा जिस विस्मरण करता है व्यक्ति इससे पता चलता है कि इससे पहले उसने वह बोध किया था उसको अनुभव किया था प्रत्यक्ष करके अनुभव कर प्रत्यक्ष किया था तो इससे ये वृत्ति विशेष है प्रत्यय विशेष समझ गए हाँ जी आगे बढ़ी गाड़म मूढ़ो अहम स्व स्व हाँ जी। क्या जी? गाड़ों, आहां आहां आहां। आहां बोलने की मेरा मैं जो है अहम गाढ़ के सोया बेखबर होकर के सोया मैं गाढ़ गाढ़ होकर के सोया ऐसा सोया कि जो मुझे पता नहीं चला मैं बेखबर होकर दी? हाँ तो हो के सोया कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे सोया है ना जी जी। गाढ़ो अहम अश्वास मैं जो है गाढ़ता पूर्वक पूर्वक, बेखबर होकर के सोया समझ हुआ मैंने गाढ़ माने गाढ़ निद्रा में मैथानी तरफ गाढ़ निद्रा में सोया निद्रा में सोया गाढ़ा में सोया अगर बेहोशी के के के हालत में इधर से सोया सोया सोया सोया सोया बेखबर बेखबर होकर होकर होकर मतलब नहीं लोग तो, तो भी कहते हैं मैं बेहोशी बेहोशी की तरह ओके कई बार कोई होशी नहीं है बेखबर होकर के सोया में होकर के सोया तो क्यों वो तो गुरुमी में गा रहे मेरा गात्र जो है मेरा शरीर जो है भारी भारी एकदम ला भारी भारी है, है। क्लांतम में चित्तम मेरा चित्र जो है मन जो है थका हुआ है मेरा मन क्या है थका हुआ है अलसम मुषितम्ठती और अलसम मैंने मेरे मन के अंदर जो है आलस्य है अलसम क्या हो जाएगा जी क्लांतम में चितम अलसम उत्तम सती और मेरा जो मन है उस मन में आलस्य है मेरे मन में क्या जी आलस्य है जी तो अलसम में मन है। मेरा मन जो है आलस्य से युक्त है अमुषितम ये वर्ती सती और चुराया चुराया का लगता है चुराया चुराया सा लगता है मेरा मन मुशतिम ईगा मतलब क्या हुआ जी चुराया चुराया या आ, खोया खोया हम तो हो गया समझ गए अलसम का मतलब समझ गए हाँ जी नहीं समझ गया बिल्कुल खोया हुआ जैसा कहते I don't know where आ, हैं ना हाँ, जी जी आलस से मेरा मन युक्त युक्त है युकता है ऐसा हाँ हाँ, और जैसे चुराए हुए जैसा रहता है जैसे इसको किसी ने चुरा लिया है जी हाँ गया समझ गया हाँ थी आगे क्या है प्रबुद्धयस प्रबुद्ध प्र, प्रत्यवमर्शोना न सी प्रत्यय अनुभव तदाश्रिता बोलो प्रत्याय प्रत्यवर्ष स्मरण है प्रत्यवर्ष मन स्मृति हाँ प्रत्य हाँ। प्रत्य, प्रत्य प्रत्य जी प्रत्यमर्थ का मतलब क्या हुआ जी स्मृति स्मृति वह यह जो स्मृति है प्रबुद्धस्य यदि ज्ञान का भी अनुभव नहीं हो तो ज्ञान का अनुभव न होने पर उस जगे हुए व्यक्ति को यह स्मरण नहीं होना चाहिए कि मैं सुखपूर्वक सोया मैं दुखपूर्वक सोया परन्तु होता है ना जी हाँ जी ज्ञान के अनुभव न होने पर जगे हुए को सलुए वह यह स्मरण वा यह स्मृति क्या स्मृति सुखम अहम दुखम अहम अस्वासम इस प्रकार की जो स्मृति है इस, इस प्रकार की स्मृति ही साबित करता है कि जो है कि भाई से पहले हमने ज्ञान प्राप्त किया था इसलिए स खलुआ यह जो यह हुआ जो प्रत्य है प्रत्येक है ज्ञान का जो स्मरण है वही नहीं होना चाहिए असख्य प्रत्यय अनुभव है प्रत्यय का जो अनुभव नहीं हो तो प्रत्यय अनुभव न होने पर जगे हुए व्यक्ति को यह स्मरण नहीं होना चाहिए होना चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए हो पता चलता है कि यह एक है उसको ज्ञान हो रहा है आगे आ, स्मृत, एक, एक, तदा, तदाश्रिता, तदाश्रिता स्मृत तो, बोल रहे हैं, तदाश्रिता स्मृत बोल रहे हैं। भाई मूर्ति किसके ऊपर आश्रित है बताइए ज्ञान ज्ञान के ऊपर पिछले अनुभव के ऊपर है जी है ना जी तो सदाश्रित ज्ञान के अनुभव पर आश्रित है शुरू किया हाँ जी तो फ्र मैंने उसके ऊपर आश्रित प्रत्यय के अनुभव पर ज्ञान के अनुभव पर आश्रित जो स्मृतियां हैं वह स्मृतियां उस विषय नहीं होना चाहिए यदि क्योंकि तो जब स्मृतियां होती है तो उस विषय की जिस व्यक्ति जिसका प्रत्यक्ष किया वाला रहता है प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ रहता है उस विष उस विषय विषयक स्मृतियां ही होगी ना जी उस विषय हाँ. वाले ही स्मृतियां होगी ना आपने रोटी खाया कल तो आज यदि स्मृतियां होगी तो उसी विषय की स्मृतियां होगी ना हाँ जी यहाँ पर है स्मृत चौत विषय न तो यहां पर तदाश्रित स्मृत प्रत्यय का अनुभव जो है ज्ञान का जो अनुभव है उसके ऊपर आश्रित जो स्मृतियाँ हैं वह स्मृतियाँ उस विषय की होता है जिसका ज्ञान होता है उसी विषय होता है और यदि प्रत्यय का अनुभव ना हो ज्ञान का अनुभव ना हो तो उस विषय तद विषय मैंने उसके ऊपर उस प्रत्यक जो स्मृतियाँ हैं उस विषय नहीं होना चाहिए नहीं हो पाएगा की होगा नहीं होना चाहिए होती है यही आगे आए कहेंगे हाँ इसलिए हो परंतु तो होती है पर आश्रित स्मृत है उसके ऊपर आश्रित जो स्मृतियां है उस अनुभव अनुभव जो है अनुभूति जो है उसके ऊपर आश्रित है ज्ञान की जो अनुभूति है उसके ऊपर आध्रित है स्मृतिया और उसी विषय का व्यक्ति को स्मरण भी होता है स्मृति भी होती है तो वह नहीं होगी यदि ये सुसुक्ति अवस्था में यदि ज्ञान न हो तो और वो होती है तस्मा प्रत्य प्रत्यय विशेषो निद्रा प्रत्य नि इसलिए ये ज्ञान विशेष एक निद्रा एक ज्ञान विशेष है यदि ज्ञान विशेष ना हो तो उसके ऊपर आश्रित स्मृतियां उस विषय नहीं होना चाहिए हाँ जी समझे नहीं समझ गया हाँ जी तो उसके ऊपर आश्रित स्मृतिया उस विषय पर नहीं होना चाहिए अब जो है इसमें से तस्मा सत्य विशेष समझ में आ गया ना नहीं समझ आ गया हाँ जी तो आगे करे की साधव इतर प्रत्ययवत निरोधव्या बोल रहे हैं कि यह जो निद्रा है समाधि में अन्य जो वृत्तियां हैं अन्य जो प्रत्यय है ज्ञान है वो जैसे रोकना चाहिए उसको जैसे रोकना चाहिए जैसे वो निरोधव्य है इसी तरीके से निद्रावृत्ति तो निधव्य है तो जब मेडिकेशन कर रहे हैं उस निद्रावृत्ति को नहीं लाना ये का? कोई नहीं नहीं कोई नहीं हाँ जी बिल्कुल तो मंत्र पाठ करें हाँ जी तो कल पाठ नहीं होगा ना हाँ कल नहीं होगा जी ठीक है जी मंत्र पाठ आप शुक्रवार कब होगा जी ओम शुक्रवार ओम ओम नम धाम थे शांति शांति शांति नमस्ते नमस्ते आपका बहुत धन्यवाद अच्छा धन्यवाद